कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के तेरहवे मंत्र की चर्चा कल हो गई चौदहवें मंत्र का विचार होना है तथ बारह तथा तेरह इन दो मंत्रों में बताया गया कि ब्रह्म का जगत कारण के रूप में जो ग्रहण नहीं कर सकते उन्हें ब्रह्म का बोध हो नहीं सकता और ब्रह्म बोध न होने से मोक्ष भी उनका हो नहीं सकता संसार में ही वे बंधे रहते हैं अस्थिति ब्रुव तो न्यत्र कथम तद ये जो बारहवें मंत्र का उत्तरार्ध है इससे कहा गया इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि ब्रह्म का वेदों के ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपादित जो जगत कारणात्मक रूप है उस रूप से भी ब्रह्म को जाने और जो कारणत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है उसे भी जाने अस्तित्व तत्व भावन तत्व भावे इन दोनों से दोनों रूप से ब्रह्म को जानना चाहिए तो ब्रह्म को दो रूपों से जानना है तो उसमें से प्रथम किस रूप से जाने तो उभि इतलब से तत्व भाव प्रसिद्ध इन शब्दों से तेरहवे मंत्र में बताया गया कि ब्रह्म के सोपाधिक निपाधिक स्वरूप में से प्रथम जगत कारण रूप उपाधि से युक्त स्वरूप को जो ग्रहण करता है जगत के कारण के रूप में ब्रह्म को जानता है ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई जगत का कारण नहीं हो सकता समझता है उसे ब्रह्म का जो तत्व भाव शब्दित निरूपाधिक स्वरूप है वह अनुभव में आता है तत्व भाव प्रसिदती इससे कहा गया और वह तत, तत्वभाव का अनुभव पादक आवरण का निवर्तक बन जाता है और जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति तथा तो प्रारब्ध के क्षयोत्तर काल, काल में विधेयक कैवल्य की प्राप्ति यह ब्रह्म के तत्व भाव शब्दित निरूपाधिक स्वरूप का अनुभव होने से उभयविध मुक्ति जीवन मुक्ति तथा विधि मुक्ति रूप फल होता है इसे बताने के लिए आ रहे हैं ये दो मंत्र चौदह पंद्रह इन मंत्रों में बताया जा रहा है तत्वभाव शब्दित निरूपाधिक ब्रह्मबोध का फल तो चौदहवें मंत्र का उच्चारण कर लें यदा सर्वे प्रमुच्य धि स्रिता अथ मतृव अ्रह सो अे का ते सर्वे यदा अथा मर्त्यो अमृतो भवति अत्र प्रमुच्य मतमतीमश्नुते ऐसा अन्वय है इस मंत्र का तो अस्य यह सर्वनाम परामर्शक है प्रकृतो तत्वबोध शब्दित तत्वभाव शब्दित निरूपाधिक ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करने वाले ज्ञानी ज्ञानी का, ज्यानी का परामर्शक है शब्द, ज्ञानी का परामर्शक है स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए हैं गीता के बारहवें अध्याय, अध्याय के द्वितीय अध्याय में पचपनवे श्लोक से लेकर के बहत्तरवे श्लोक तक उन स्थित प्रज्ञ के लक्षण बोधक गीता श्लोकों के मूल भूत श्रुति वचन यही है हाँ। तो कामना ही तो मुख्य बंधन है यहां पर भी कामनाओं का त्याग ही बताया तो ये बताया जा रहा है अस यानी तत्वज्ञानीन हृदय श्रिता कामा का विशेषण है रिधिश्रिता ये कामा तो ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मबोध से पहले ऊपर से अध्यय करना ब्रह्मबोध के बाद तो ब्रह्मज्ञानी के हृदयस्थ बुद्धि में कोई भी कामनाएं नहीं होती है ब्रह्मज्ञान से पहले संसार के आहिक पारलौकिक भोग सत्य प्रतीत होते हैं अनुकूल प्रतीत होते हैं अनुपलब्ध प्रतीत होते हैं उन्हें उपलब्ध करने की इच्छा जो उनके साधन में प्रवृत्त करती है उन्हें कहा जाता है काम उन इच्छाओं को और वे काम अज्ञान अवस्था में रहते हैं और कहा रहेंगे ओ हृदय में यानी हृदयस्थ बुद्धि में हृत शब्द हृदयस्थ बुद्धि का परामर्शक है इसलिए हृदय श्रिता अने हृदयस्त बुद्धि में स्थित आश्रित तो ब्रह्मज्ञान से पहले ज्ञानी के बुद्धि में स्थित जो काम है ते सर्वे जितने भी काम है आहिक भोग विषयक काम पारलौकिक भोग विषयक काम यानी इच्छाए अध्यास मूलक कर्म में प्रवृत्त करने वाली जो कर्मफल विषयी इच्छाएं उन्हें कहा जाता है काम और यानी इच्छा दो प्रकार की होती है ज्ञानी के बुद्धि में भी इच्छा रहती है ज्ञान होने के बाद भी लेकिन काम नहीं रहते है इसलिए काम शब्द का प्रयोग किया है क्या? क्या क्या क्या नहीं रिधि सप्तम में अंतर है प्रथमा प्रथमा का बहुत काम है तो समास आ, क्यों होना चाहिए वो तो जब समास की विवक्षा करेंगे तो समास होगा समाज की विवक्षा नहीं करेंगे तो समाज नहीं होगा हा? तो हा? हाँ। तो हृस्त्रता ऐसा बनेगा तो मंत्र में जो निश्चित अक्षर होता है ना वो एक अक्षर कम पड़ेगा हम्म छंद पूर्ति नहीं हो पाएगी ना हम्म चंदो भंग हो जाएगा तो अस्य हृदय स्त्रिता तो का इच्छाएं दो प्रकार की होती है तो उसमें से इच्छा विशेष को कहा जाता है काम वे तो ज्ञानी के हृदय में नहीं होता है बुद्धि में नहीं होता है और इच्छाएं होती हैं प्रारब्ध मात्र निमित्तक जो प्रवृत्ति ये कहा जाता है ना जो जो भी चेष्टा होती है वह इच्छा से प्रेरित होती है निरीक्ष जो होता है सर्वथा सुसुप्त अवस्था में इच्छाएं लीन होती है उस समय भी कोई चेष्टा नहीं होती समाधि में भी चेष्टाएं नहीं होती इसलिए कि वहां चेष्टा में प्रवृत्त करने वाली इच्छाएं नहीं होती लेकिन जीवन मुक्त की जो कार्यक्रम संगात्रुप उपाधि है उसमें चेष्टाएं होती है वो चेष्टाएं यदि इच्छा प्रयुक्त नहीं होगी तो चेष्टा और इच्छा में प्रवृत्ति प्रवर्तक भाव का व्यभिचार हो जाएगा ना इसलिए वहां भी इच्छाएं हैं उस प्रवृत्ति के तो होते लेकिन वह प्रवृत्ति है प्रारब्ध के द्वारा उपस्थापित जो भोग है वो भोगना जरूरी है ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है और उस प्रारब्ध से प्रा, प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए आवश्यक जो प्रवृत्ति उस प्रवृत्ति के हेतुभूत जो इच्छा वह प्रारब्ध के द्वारा उपस्थापित किए हुए फलों में सत्यत्व बुद्धि उस समय भी नहीं रहेगी बाधित रहेगी ये प्रारब्ध के द्वारा उपस्थापित की हुई परिस्थितियां भी ब्रह्मज्ञानी की बाधित रहेगी लेकिन प्रारब्ध का भोग करने के लिए प्रवृत्ति उस बाधित अर्थ में भी होनी जरूरी है नहीं तो भोग नहीं होगा इसलिए उस प्रारब्ध मात्र निमित्त तक इच्छा वो प्रारब्ध इच्छा उत्पन्न करता है और उस इच्छा से ज्ञानी के कार्यक्रम संघात में जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को कहा जाता है प्रारब्ध मात्र निमित्तक। इच्छाएं वह तो पंचदशी में कहा गया ज्ञानी के अंदर भी होती हैं। उन्हें काम शब्द से नहीं कहा जाता और अध्यास मूलक अधिक पारलौकिक पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि तथा पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है वो राग मूलक जो इच्छा है अध्यास मूलक जो इच्छाए हैं वो काम कहलाती है वे सब काम ब्रह्मज्ञान से पहले अज्ञान होने के कारण जो जो भी बुद्धि में थे उन सब को यहाँ पर अस्य हृदय स्थित ये कामा शब्द से लिए जा रहे हैं अध्यासमूलक काम ते सर्वे उन सब का यदा यानि यिन काले प्रमुच्यन्ते प्रकर्षे न मुच्यन्ते विनश्यंति उनका विनाश हो जाता है यानी कारण सहित निवृत्ति हो जाती है प्रमुच्यन्ते शब्द से कारण सहित निवृत्ति को लेना है तो काम का कारण है अध्यास अहम अध्यास मम अध्यास इस अहम अध्यास मम अध्यास रूपी कामना के मूल के साथ सभी काम काम प्रमुच यानी निवृत्त हो जाता है बाधित हो जाते हैं ज्ञान से निवृत्ति है बाध वो कब होंगे तो अहम ब्रह्मास्मी ये जो तत्वबोध है ऋण मणिट शब्दित पूर्व मंत्र में जिसे हृत मणिट कहा वह तत्वबोध होगा ब्रह्म का जो निरुपाधिक स्वरूप है वह मय के रूप में अनुभव में आएगा तो आ, ये अध्यास मूलक जो काम है उनका प्रमोचन होगा तो अध्यास रहेगा ना अध्यास रहेगा तो कामना है। थोड़ी, थोड़ी थोड़ी थोड़ी उनकी जो सूक्ष्म वासना हैं वो रहेगी तो ये काम है आ, वही उससे पहले तक कोई ना कोई प्रवृत्ति फिर होती रहती है हाँ हाँ, क्या मंत्र में, हाँ नहीं नहीं ज्ञान होगा हाँ, हाँ जब छूटेगी तब ज्ञान होगा ये नहीं कहा जा रहा है ज्ञान से ये मिटेगी ये कहा जा रहा है हाँ। वो तो नीचे तो लिखा अथ मृत्यु अमृतो भवति वही तो तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जी, जीवन मुक्ति तथा मुक्ति रूप ज्ञान का फल बताने के लिए मंत्र है प्रस्तावना ने ही कहा तो ये कामों का प्रमोचन प्रमोशन नहीं प्रमोचन वो ज्ञान से होगा इसलिए वो जो पूर्व मंत्र में उत्तरार्ध में जिसे तत्व ये कहा कि तत्व भाव प्रसिद्ध तो तत्व भाव के प्रसन्न होने पर का मतलब अहम ब्रह्मास्मि बोध होने पर हृदयस्थ जो तत्वबोध से पहले काम थे वे सब निवृत्त होते हैं तत्वबोध से निवृत्त होते हैं और तत्वों से निवृत्त होने पर अथ मर्त्यो अमृतो भवती अथ शब्द कार्थ है तदा तस्मिन काले यदा यानी काले सर्वे कामा प्रमुच्य तस्मिन काले अथ का ये ज्ञान और ज्ञान का फल कामों का प्रमोचन युगपथ होता है इनमें पौरापर्य नहीं साध्य साधन भाव तो हैं, है नहीं है तो अस्य अस्ता ये कामा ते सर्वे यदा प्रमुच्य तो यदा है विद्याकाल में तत्वबोध काल में प्रमुचंते उनका हेतुभूत जो अहम अध्यासम अध्यास है उस अहम अध्यासम अध्यास की निवृत्ति होने से इनकी निवृत्ति होती है कारणाभाव ये जो उनका कार्य है काम अध्यास मूलक इच्छाए वो समाप्त होती है कारण से ही समाप्त होगी ये कहा तो अथ मर्त्यो अमृतोति तो अथ यानी तदैव ऐसा लगाना सर्ववाक्यम सावधारण भवती से एव कार को ले आना तो अथ कार्य तदैव यद कामुच्यन्ते तदव मर्त्य पूर्व में जो अविद्या काम कर्म रूप मृत्यु है उन मृत्यु से युक्त था ग्रस्त था उसे कहा जाता है मर्त्य मरणधर्मा जन्म मरण के हेतुभूत अविद्या काम कर्म को कहा जाता है मृत्यु और उस मृत्यु से जो युक्त है वह मृत्यु रूपी धर्म जिसका है उसे कहा जाता है मर्त्य तो अविद्या काम कर्म से युक्त वो मर्त्य हुआ वह अज्ञान अवस्था में मर्त्य था अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके अपने आप को समझता था मरणधर्मा और उस मरणधर्मा जो जीव है वह तदैव अथकार्थ है जैसे ही उसका मरण धर्मा अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूपी मृत्यु काम रूप मृत्यु और कर्म रूपी जो मृत्यु है ये मृत्यु के हेतु होने से मृत्यु है समाप्त हो जाते हैं तो अथ मृत्यु अमृतो भवति। उसी समय फिर वह अमृत होता है का मतलब ब्रह्म वेद ब्रह्म वह भवती के अनुसार अमृत है ब्रह्म अमृतो भवति यानि ब्रह्म भवति। पहले भी ब्रह्म था अभी ब्रह्म हुआ का अर्थ है उसकी अब्रह्मता की भ्रांति उसी समय मिट गई अहम ब्रह्मास्मि बोध समकाल में ही वह जन्म मरणादि विकारों से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करता उसका वास्तविक स्वरूप जो तत्व भाव शब्दित निरूपाधिक ब्रह्म भाव है वह उसके लिए मैं के रूप में अनुभव में आता है स्पष्ट हो जाता है उसे अत्र ब्रह्म समुते तो अत्र यानी यहीं पर जीते जी ही जीवन मुक्त हो गया जीवन मुक्ति है कामनाओं की निवृत्ति भावी जन्म मरणादि के निमित्तभूत अविद्या काम कर्म की निवृत्ति तो जीवन मुक्ति हो गई और जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय हुआ तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही कहीं जाकर के ब्रह्मलोक में उसे मुक्त ब्रह्म को पाना नहीं है फिर अथ क्या नाम तस्य तावदिर नहीं मोक्ष अथ संपत्से तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीर पात समकाल में ही अत्र शब्द का अर्थ है उसे प्रसिद्ध तीन मार्गों में से किसी भी मार्ग से ले जाने वाला जो प्रयोजक है वो न होने से आ, ब्रह्म समस्कुते वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है मतलब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है पहले अमृतोभवती से जीवन मुक्ति बताई और इधर जो है विधेयुक्ति जीते जी ही जो अविद्या काम कर्म रूपी मृत्यु से रहित हो गया वह शरीर पात समकाल में ही अत्र शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मते का मतलब विधेयक कैवल्य को प्राप्त करता है वो अपने जीवित काल में जिस निरुपाधिक ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव कर रहा था केवल उसी रूप से रहता है जीवित काल में तो चलाचल निकेत होता है अचल ब्रह्म भी उसकी अहंता का आश्रय होता है आलम्बन बनता है और प्रारब्ध के भोग काल में बाधित अनुवृत्ति से उसका कार्यक्रम संघात रूप जो चल यानी सक्रिय आलंबन है वो भी अहंता का आलंबन बन जाता है विषय बन जाता है अब केवल अचल निर्विकार ब्रह्म ही में वह अवस्थित होगा चल आश्रय नहीं रहेगा जीवन मुक्त के दोनों आश्रय होते हैं तो अत्र ब्रह्म समुते भाष्य को देखिए एवं परमार्थ दर्शिनो यदा काले तो जो परमार्थदर्शी है परमार्थ है तत्व भाव शब्दित निरूपाधिक ब्रह्म और उसका मैं के रूप में अनुभव करना जिसका शील हो गया वो है परमार्थदर्शी स्थित प्रज्ञा निरूपाधिक ब्रह्म भाव में जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है तो कहते यदा यश्मिन काले सर्वे कामा यानी काम कामयितव्य से अन्य अभाव अन्य जो कामयितव्य है ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में जो अविद्या अवस्था में ब्रह्म में अध्यस्त अविद्या तथा अविद्यक जगत था वो सब सबका सम्बाधित होता है ब्रह्म की सत्ता से अधिष्ठान भूत ब्रह्म की सत्ता से अलग उसकी कोई सत्ता नहीं है इसलिए कामत सत्य कामयितब्य वस्तु का अभाव होने से तो कामितव्य यानी कामना के विषय का अभाव होने से सर्वे कामा प्रमुच्यंते मुच्यंत का अर्थ करते हैं विशीर्यंत विशीरियंत यानी विनश्यंती तो कौन से काम तो का ये अशिश्रिता ये जो द्वितीय पाद है इसका व्याख्यान किया जा रहा है कि ये अश्य प्राक प्रतिबोधात विदुसो ऋधि बुद्धो श्रिता यानी आश्रिता अश्य शब्द का अर्थ कर दिया विदुष यानी ब्रह्म ज्ञानी न प्रतिबोधात् ब्रह्म ज्ञान से पहले ब्रह्मज्ञानी के हृदय में याने बुद्धि में श्रिता का अर्थ कर दिया आश्रिता ये काम तो जो ब्रह्मज्ञान से पहले ब्रह्मज्ञानी के बुद्धि में स्थित काम थे वे सब ब्रह्म ज्ञान होने से बाधित हो गए उसके विषय बाधित हो गए विषय बाधित होने से कोई अब नए कामनाएं होगी नहीं प्रमुख तो पहले जो थी सत्य वो निवृत्त हो गई नष्ट हो गई तो बुद्धिर् कामान आश्रयो न आत्मा ते कहते हैं अच्छा सर्वे कामा पर थोड़ी टीका है इसको देखिए कि प्रवृत्त कर, फल कर्मों पर उपस्थापित शरीर स्थिति निमित्तान्न पाना दो प्रवृत्ति कारण इच्छा व्यतिरिक्तता सर्वे कामा काम्यन ज्योतिषोम स्वर्ग प्राप्म त्रैपुराधन जन वशीक स्वर्गाषुअप अहम एवं ठाई प्राप्ता एव प्राप्त विषयच कामो व्यर्थ मिथ्या चाशो विचारे विशीयते सर्वे कामा उच्च अंत्य का कर दिया अभी शीरियंत तो कामनाओं का विशरण क्या विशरण क्या है तो कहते हैं इस प्रकार के विचार ज्ञान से उनकी निवृत्ति और काम कौन है इच्छा मात्र को काम नहीं कहा जाता ब्रह्मज्ञानी के अंदर भी इच्छा होती है इसे यहां पर बता रहे हैं टीकाकार इसलिए निवृत्त होने वाले ज्ञान से जो निवृत्त होने वाली इच्छाएं हैं उन्हें काम शब्द से कहा जा रहा है और काम पदार्थ को बताया जा रहा है ब्रह्म ज्ञानोत्तर काल में प्रारब्ध का भोग करने के लिए प्रवृत्ति की निमित्तभूत जो इच्छा उस इच्छा से अतिरिक्त इच्छाएं प्रारब्ध के भोग से प्रारब्ध फल भोग से अतिरिक्त नया नया भोग प्राप्त करने के लिए जो नए नए कर्म में प्रयोजक इच्छाएं है। वो हैं काम यहां पर सर्वे कामा शब्द से ग्राह्य इसलिए टीकाकार ने लिखा कि प्रवृत्त फल कर्म प्रवृत्त फल कर्म है प्रारब्ध कर्म और उससे उपस्थापित उपस्थित किए गए जो भोग हैं क्या तो शरीर स्थिति निमित्त अन्नपानादि रूप जो भोग और उन अन्नपानादि में प्रवृत्ति नहीं होगी तो शरीर ब्रह्मज्ञानी के शरीर का प्रारब्ध है मान लो 50 साल का और यदि भोजनादि में प्रवृत्ति नहीं होगी तो शरीर इतने समय तक टिकेगा कैसे इसलिए शरीर उस प्रारब्ध के द्वारा शरीर के स्थिति का निमित्त भूत जो अन्नपानादि और उस अन्नपानादि में जो प्रवृत्ति की कारणभूत तो हाँ? आदि में जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी हुए हैं या हैं तो उनकी इन अन्नपान आदि से अतिरिक्त जो प्रवृत्ति दिख रही है उस प्रवृत्ति को आदि शब्द से लेना है जनक जनकादि के तरह जो वास्तव में ही ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है और उनकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को आदि शब्द से लेना है वो भी जब अन्नपान आदि में प्रवृत्ति बिना इच्छा के नहीं होगी तो जो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी की अन्य प्रवृत्तियां हैं वो भी बिना इच्छा के नहीं होगी तो उन प्रवृत्ति में भी प्रवर्तक जो इच्छा हा शरीर स्थित हा तो हा हा तो, हाँ, तो, तो, हाँ, हाँ, तो शंकराचार्य जी की प्रवृति को क्या मानेंगे तो तो हाँ हाँ तो वो भी प्रवृत्ति इसलिए जो है ना जो इसलिए हम ये जोड़ रहे हैं हाँ है तो जो हम ये कह रहे हैं कि वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी है और उनके द्वारा जो जो प्रवृत्ति हुई जो प्रवृत्ति वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी की अन्नपान आदि प्रवृत्ति से अतिरिक्त जो प्रवृत्ति जो हुई शरीर स्थिति निमित्त तो अन्नपान में विशेषण जोड़ देती है आदि में भी क्यों जोड़ रहा है नहीं नहीं साथ में तो वो तो जब समास समास करेंगे तो इस प्रकार का समास होगा शरीर स्थिति का निमित्त भूत जो अन्नपान और वो है आदि में जिन प्रवृत्तियों के आदि के साथ बहुरी समास है ये शरीर स्थिति निमित्त अन्नपान आदि का विशेषण है ठीक है तो शरीर स्थिति निमित्त जो अन्नपान वो है आदि में जिन प्रवृत्तियों के जिस प्रवृत्ति के वह प्रवृत्ति है शरीर स्थिति निमित्त अन्नपान आदि तो अन्य पदार्थ हो गया शरीर स्थिति निमित्त अन्न पान आदि से अतिरिक्त जो प्रवृत्ति है उन प्रवृत्तियों का ग्रहण वो अन्य पदार्थ से करना है ये उसके साथ होने पर भी आदि शब्द के साथ बहुरी समास है ना और इसमें शरीर स्थिति निमित्त अन्नपान में है कर्मधारय समास। तो वो जो है उन प्रवृत्तियों को आ, संपन्न करने के लिए जो इच्छा उस इच्छा से अतिरिक्त बाकी इच्छा वो हो जाएगी आ, क्या नाम है काम और वे सब काम उन कामों का स्वरूप बताया जा रहा है वो कामों का स्वरूप क्या है तो काम्य ज्योतिष ज्योतिष्टोमादि स्वर्गम प्राप्मी स काम ज्योतिषोमादि कर्म को का अनुष्ठान करके ये शरीर छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त करूंगा ये शरीर छूटने के बाद ये तो स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत जो काम्य ज्योतिष ज्योतिष्टोमादि कर्म है उस कर्म में प्रवृत्त करने वाली इच्छा काम है ऐसे दूसरा एक उदाहरण बताया जा रहा है तो त्रैपुर न जन्म वशी करीश्यामी तो त्रिपुरा देवी का आराधन करके वर ऐसा मांगूंगा देवी को कि सारे लोग मेरे अधीन हो जाएं, तो ये इस इच्छा से लोगों के वशीकरण के लिए देवी की आराधना में प्रवृत्त करने वाली जो इच्छा हाँ, हाँ वो स्वर्ग परलोक की और हो गई इस लोक की तो वशीकरण की जो इच्छा और उस इच्छा से प्रवृत्त वशीकरण के साधन में वो प्रवृत्ति का हेतुहूत जो इच्छा वो जो इच्छा है वो है काम और इतेव आदय आदि शब्द से बाकी और भी लेना है यहां भी आदि शब्द लगा है तो स्वर्ग आदि ये सब काम हो गए इतम आदय यहां तक तो काम बताए हैं और इन कामों का विचरण किस प्रकार होगा तो कहते अहम स्वर्गा ज्ञानी का तो ये निश्चय रहेगा कि स्वर्गा देहेशु अहम् अहम एवतिमी ज्ञान से तो सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है ना सर्वांतर्यामी जो ब्रह्म है वह मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला जो ज्ञानी उस ज्ञानी को केवल मनुष्य शरीर में मात्र मैं हूं ऐसा अज्ञानी को जैसा अनुभव होता है ऐसा अनुभव नहीं होगा वो होगा संसार के जितने भी कार्यक्रम संघात हैं उन कार्यक्रम संघातों में सर्वात्मा के रूप में अंतर्यामी के रूप में मही तो स्थित हूँ इसलिए इंद्रादि संगातों में मैं ही विद्यमान हूं और उस इंद्रादी संगात रूप मुझे संघात में स्थित मुझे तो स्वर्गादि भोग उपलब्ध ही है तो उपलब्ध पदार्थ की इच्छा नहीं हुआ करती अनुपलब्ध अनुकूल पदार्थ की इच्छा होती है कामना होती है इसलिए संसार के सारे पदार्थ तो मुझे उपलब्ध ही है उपलब्ध होने से उन्हें क्या प्राप्त करना है? ये विचार रहेगा तो आ, कामना के विचरण के लिए साधन तो स्वर्गा देहेशु अहम एवं तिष्टी ताप्ता एव, तो स्वर्ग आदि भोग तो प्राप्त ही है हमें इस समय उपलब्ध है और प्राप्त विषय कामो व्यर्थो तो जो प्राप्त पदार्थ है तद विषय को कामना निष्फल है और दूसरी बात मिथ्या मिथ्याचास मिथ्या भी है विचारेण इस विचार से विशीर्यते विनश्य नष्ट हो जाते हैं प्रवृत्ति के हेतुभूत इच्छा विशेष काम शब्दित तो। अब बुद्धि रही कामान आश्रयो नात्मा ये जो भाष्य में वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार काम आश्रयो आत्मा इति वैशेषिक मतम श्रुति बाह्यत्वात् न आदरणीय एवं आह बुद्धि न तो कामनाओं का आश्रय जो आत्मा है ये मत है तार्किक लेकिन श्रुति तो कह रही है कि रिधि श्रिता कामा हृदय है बुद्धि तो बुद्धि में स्थित कामनाएं हैं इच्छा है ऐसा श्रुति बताती है और वैशेक बताते हैं कि इच्छा आत्मा में है तो जो भी श्रुति विरुद्ध बात करें वह माना जाता है श्रुति विपरीत श्रुति विरोधी वह मत मतलब मुख के लिए उपाधे नहीं होता इसलिए कहते हैं कि कामाश्रय आत्मा इति वैशेषिक मतम श्रुति बाह्य श्रुति बाह्य होने से न आदरणियम वह आदर योग्य मुमुक्ष नहीं है इस अभिप्राय से भस्कर भगवान ने लिखा कि बुद्धिर् कामानाम आश्रयों न आत्मा तो कामों का आश्रय है आत्मा नहीं है बुद्धि है, ये ये तो है।, है। इसलिए भाष्कर भगवान और भी एक श्रुति बताते हैं इस श्रुति की संवादक कामा ये अशिश्रिता यह श्रुति तो प्रत्यक्ष बता ही रही है इस श्रुति की समर्थक बृहदारण्यक उपनिषद का वचन रूपा और भी एक श्रुति बताई जा रही है तो काम संकल्प इत्यादि तो काम संकल्प इत्यादि जो अन्य श्रुति है वो भी बताती है ये तत्त मन एव ये सब मन है यानी मन के ही परिणाम है वह परिणामी मन के ही आश्रय में रहेंगे मन के आश्रित रहेंगे पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई भाष्य में अथ <coughs> मर्त्यो अमृतो भवती इस उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करता है अथ यानी तदा मर्त्य प्राग प्रबोधात तो अहम तो, ब्रह्मास्मि यह बोध होने से पहले जो मर्त्य था मर्त्य था का मतलब मरणधर्मा था तो मरणधर्मा तो है कार्यक्रम संघात और उस कार्यक्रम संघात के साथ तादात में अभिमान करके अपने आप को भी कार्यक्रम संघात के मरण रूप धर्म से युक्त जो समझता था भ्रांत जीव वो है मर्त्य ज्ञान से पहले मरणधर्मा अपने आप को मान रहा था जो उसे जब अहम ब्रह्मास्मि बोध हुआ तो स यानी वह ज्ञानी ज्ञान काल में पहले जो मरते था वह अब क्या होता है अमृतोभवती सबोधोत्तर कालम अविद्या अविद्याम कर्मलक्षण से मृत्यो विनाशात अमृतोति तो ज्ञान से प्रबोध से अविद्या अविद्यानि अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान तथा स्वरूप विषयक अज्ञान दो प्रकार का आवरण असत्वापादक और आभाक ये भी अविद्या कहलाता है और अहम अध्यास मध्यास भी अविद्या कहलाता है और अविद्या मूलक इच्छाएं जो काम है और कामना मूलक जो कर्म ये सब मृत्यु के हेतु होने से मृत्यु कहलाते हैं इसलिए कहते अविद्या काम कर्म लक्षणस्य से मृत्यु हो विनाशात इस मृत्यु का विनाश हो गया प्रबोध से तत्व से विनाश होने से अमृतो भवती वह अमृत स्वरूप हो जाता है का मतलब अपने आप को अनात्मा कार्यक्रम संघात के आरोपित तो मरण धर्म से रहित समझता है आगे कहते हैं गमन प्रयोजकस्य यानी चौथा जो पाद है अत्र ब्रह्म सम्णुते इसकी व्याख्या कर रहे हैं गमन प्रयोजकस्य मृत्यो विनाशात गमन अनुपपत्ते गमन का प्रयोजक मृत्यु है अविद्या काम कर्म ये जब तक रहेंगे तब तक तीन मार्गों में से किसी न किसी मार्ग से आना जाना पड़ता है और ये जो भेजने वाला लोकलोकांतर में ग, गमन का प्रयोजक अविद्या काम कर्मरूपी मृत्यु है वह स्वयं ही अब मर गया ज्ञान से तो उसकी मृत्यु होने से गमन है, अब गमन का प्रयोजक न होने से गमन सिद्ध नहीं होगा तो अत्र यानी इ तो जैसे ही ये वर्तमान उपाधि है इसका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है भोग करके तो इस उपाधि के पात समकाल में ही जिस समय यह शरीर पात होता है उसी समय अत्र शब्द से लेना यह व प्रदीप निर्माणवत तो जैसे प्रदीप में तेल समाप्त हो जाए तो फिर जितना बत्ती में तेल है उतना वो जल जाता है पूरा ही पूरा तेल समाप्त हो जाए बत्ती स्थित तो वो निर्वाण को प्राप्त करता है तो मतलब समाप्त हो जाता है तो प्रदीप निर्वाण निर्वाणवत सर्वबंध विनाश उपशमात तो समस्त बंधनों का विनाश हो जाने से सर्वबंधन उपशम है सर्वबंधनों का विनाश समाप्ति ब्रह्म सम्णुते यानी ब्रह्म वी शरीर पात समकाल में ही विधेय कैबल्य को प्राप्त करता है विधेय मुक्ति उसकी होती है तो कामना का प्रमोचन होना जरूरी है विनाश होना जरूरी है विशरण होना जरूरी है तब जीवन मुक्ति तथा तो विधेयक मुक्ति की प्राप्ति होती है करके कहा अब ये पंद्रहवा मंत्र है जिस प्रश्न का उत्तर वह प्रश्न पंद्रहवे मंत्र के अवतरण के रूप में भस्कर भगवान बता रहे हैं। कदा पुनः कामान मूल तो विनाश ये प्रश्न है इसका अवतरण है टीका में अवतरण भाष्य का अवतरण काम प्रवीलयस्य भावात, न सुसुप्ते इति मत्वा आह कदा पुनः काम, का काम का विनाश और मुक्ति इसका साध्य साधन भाव बताया ना 14वें मंत्र में काम का विशरण यानी विनाश और मुक्ति इसमें काम विशरण है साधन मुक्ति है उसका फल तो ये जो कार्य कारण भाव बताया इसमें व्यभिचार की शंका होती है इनका जो प्रयोज प्रयोजक भाव बताया इसमें व्यभिचार की शंका हो रही है उस व्यभिचार की शंका का निराकरण करने के लिए पंद्रहवा मंत्र है कैसे व्यभिचार की शंका हो रही है तो कहता है गहरी नींद में जो सो रहा है उसके अंदर भी कोई काम नहीं है उसके भी काम का नाश है विशरण है लेकिन मुक्त नहीं है वो तो काम विशरण मुक्ति का हेतु है आप कह रहे हो और यदा और तदा यदा और अथ शब्द से बताया जैसे ही विनाश हो तो अथकार्थ है वैसा ही उसी ही समय अमृतो भवती लेकिन सुसुप्त गहरी नींद में सोने वाले सुसुप्त पुरुष के काम का विनाश होने पर भी उसे मुक्ति रूप फल नहीं देखा जा रहा है इसलिए व्यभिचार है काम विनाश और मुक्ति इनके प्रयोज्य प्रयोजक भाव में व्यभिचार प्रतीत हो रहा है ये शंका है इस शंका का समाधान के लिए पंद्रहवा मंत्र है ये लिखा टीका कारण है कि काम प्रविल सुसुप्ते पी भावात तो काम का विनाश मुक्ति का जो हेतु बताया है वह तो सुसुप्ति में भी है लेकिन अमृतत्व तो चिन्हत्व न भवति। वह अमृतत्व तो न होने से इसे अमृतत्व का चिन्हत्व यानी ज्ञापक लिंग नहीं कहा जा सकता प्रयोजक नहीं कहा जा सकता काम अमृतत्व का चिन्ह नहीं है लिंग नहीं नहीं है, है। ये शंका है इसलिए कहते हैं भगवती इतिमत्वाह शंकाकार का यह अभिप्राय है इस अभिप्राय को रख करके शंका कर रहा है शंकाकार कि कदा पुनः कामान मूलतो तो विनाश किस समय इच्छाओं का मूलतः नाश होगा इति यानी इस प्रकार की आशंका होने पर उच्चते इसका उत्तर पंद्रहवें मंत्र में दिया जाता यदा सर्वे प्रविद्य हृदय से इत्यादि से तो हृदय ग्रंथि का प्रभेदन होने पर सब कामनाओं का विनाश होता है वह हृदय ग्रंथि प्रभेदन पूर्वक काम का विचरण जिसके होगा उसके जीवन में अमृतत्व तो दिखेगा उसे जीवन मुक्ति तथा मुक्ति रूप फल की प्राप्ति होगी काम पूर्वक हृदय ग्रंथि प्रभेदन पूर्वक काम प्रविलये मुक्ति का हेतु है केवल काम प्रविलय नहीं सुसुप्ति में हृदय ग्रंथि का प्रभेदन नहीं है काम प्रविलय तो है हृदय ग्रंथि का प्रभेदन नहीं है इसलिए हृदय ग्रंथि प्रभेदन पूर्वक काम प्रविलय जहा है वहां अमृतत्व है वह अमृतत्व का हेतु वो है और सब जीव अज्ञानी सोते हैं, तो सुसूपति में मात्र काम प्रविलय है लेकिन उसका ओ ग्रंथ हृदय ग्रंथि प्रभेदन नहीं है इसलिए मोक्ष नहीं है हां तो हृदय ग्रंथि है अध्यास तो अध्यास निवृत्ति पूर्वक काम की निवृत्ति होनी चाहिए सुसुप्ति में केवल काम की निवृत्ति है अध्यास विद्यमान है तो मुक्ति नहीं होगी अध्यास निवृत्ति पूर्वक काम की निवृत्ति ये मुक्ति का हेतु है इसे कहा जा रहा है पंद्रहवें मंत्र में